भारतीय दर्शन सप्तदश परिच्छेद द्वैताद्वैत दर्शन निम्बारक वेदांत भगवान ने हंस के रूप में सबसे पहले इस संप्रदाय के सिद्धांत को सनक आदि को सिखलाया इन सब ने फिर कुमार को सिखिलाया कुमार ने नारद और नारद ने से निम्बारकाचार्य को ये उपदेश मिले इसीलिए यह हंस संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय दोनों नामों से प्रसिद्ध है निम्बार्क भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं इनके पिता अरुण मुनि और माता जयंती देवी थी किसी किसी मत से इनकी माता और पिता के नाम क्रमशः सरस्वती और जगन्नाथ थे यह निम्बापुर या नींब या नैदूर्य पत्तन वाले तेलंगी ब्राह्मण थे इनका जन्म किसी वैसाख शुक्ल तृतीया में हुआ था डॉक्टर भंडारकर के मतानुसार ये लगभग ग्यारह सौ ईस्वी में मरे थे इसलिए इनका जीवन काल बारहवीं सदी का प्रथम भाग होना चाहिए निम्बारकाचार्य बड़े विद्वान थे इनमें अलौकिक शक्ति थी कहा जाता है एक समय इन्होंने अपनी शक्ति से एक संन्यासी को नीम के पेड़ पर अस्त हो जाने पर भी सूर्य का दर्शन कराया था इसीलिए इनका निम्बार्क नाम पड़ा साहित्य वेदांत पारिजात सौरभ सिद्धांत रत्न दश श्लोकी श्रीकृष्ण वेदांत कौस्तुभ वेदांत कौस्तुभ प्रभा पांचजन्य तत्व प्रकाशिका तथा शक्लाचार्य मत संग्रह आदि ग्रंथ इनके मत के प्रतिपादक हैं तत्व निरूपण निम्बार्क मत का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेद या द्वैताद्वैत दोईत है इस मत में जीवात्मा परमात्मा या ईश्वर और जड़ प्रकृति ये तीन तत्व हैं ये तीनों आपस में भिन्न भिन्न हैं इसीलिए ये द्वैतवादी हैं जीव तथा प्रकृति ये दोनों परमात्मा के अधीन हैं परमात्मा ओतप्रोत भाव से जीव और जड़ में वर्तमान है परमात्मा के बिना इन दोनों की स्थिति ही नहीं हो सकती परमात्मा से उनका इतना ही अंतर है जितना कि समुद्र का उसकी तरंग से इसलिए एक प्रकार से ये अभेदवादी भी हैं पहला जीवात्मा ऐसोणु आत्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुति के आधार पर ये लोग जीव को अणु मानते हैं प्रत्येक प्राणी में जीव भिन्न भिन्न है और इसी से सुख दुख के वैचित्र का समाधान हो सकता है यह अनंत और गुणमयी माया से बद्ध है यह ज्ञान का आश्रय और ज्ञान स्वरूप भी है इसीलिए इंद्रियों के बिना भी जीव में ज्ञान रहता है जीव दृष्टा भोगता करता और श्रोता सभी है यह अणु होने पर भी समस्त शरीर के सुख दुख का अनुभव करता है इसी से समस्त शरीर में प्रकाश भी है अणु होने पर भी गुणों के कारण जीव विभू भी है किंतु इसमें सर्वगतत्व नहीं है जीव स्वतंत्र नहीं है यह अपने ज्ञान कर्म मोक्ष तथा बंधन सबके निमित्त ईश्वर पर निर्भर है परमात्मा के अनुग्रह से सज्जन लोग जीवात्मा का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं यह आनंद में नहीं हो सकता अपने किए हुए कर्म का भोग या स्वयं करता है यह भी नित्य है जीव के भेद जीव दो प्रकार के हैं बद्ध और मुक्त बद्ध अनादि धर्म और वासना के फल स्वरूप देव मनुष्य तथा तिरक आदि का शरीर धारण कर उसमें आत्मा या आत्मीय वस्तु का जो दृढ़ भिमान रखते हैं वही बद्ध है यह जीव वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए मरने के बाद अपने कर्मानुसार फल का भोग कर अवशिष्ट भोग के लिए पुनः जन्म ग्रहण करते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के समय जीव सूक्ष्म भूतों से मुक्त रहते हैं मुक्त इनके अतिरिक्त जीव मुक्त है मुक्त जीव भी दो प्रकार के होते हैं एक तो नित्य मुक्त जैसे गरुण विस्वक्सीन भगवान के विविध आभूषण जैसे वंशी आदि दूसरे जो सत्कर्म करते हुए पूर्वजन्म के कर्मों का भोग संपन्न कर संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं मुक्त होने पर ये सब अर्चिरादि मार्ग से परज्योतिष स्वरूप को पाकर अपने यथार्थ स्वरूप में आविर्भूत होते हैं और फिर लौट इस संसार में नहीं आते इन में से कोई तो ईश्वर सादृश्य को प्राप्त करते हैं और कोई अपनी आत्मा के स्वरूप के ज्ञान मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं मुक्त जीव भी भोग भोगते हैं इसके लिए जीव को अपना कोई शरीर धारण करना आवश्यक नहीं है स्वप्न के समान भगवत श्रेष्ठ शरीर आदि के द्वारा कदाचित भगवान की लीला के अनुसार केवल संकल्प मात्र से ही शरीर उत्पन्न कर मुक्त जीव भोग प्राप्त करते हैं इनका ऐश्वर्य जगत के व्यापार से शून्य है दूसरा जड़ तत्व या प्रकृति जड़ तत्व के भेद जड़ पदार्थ के तीन भेद हैं पहला अप्राकृत। इसका उपादान सत्व रजस और तमस नहीं है यह प्रकाश स्वरूप है भगवान का शरीर इसके सब आभूषण नगर उपवन आदि सभी वस्तुएं इसी से बनी हैं। और ईश्वर के नित्य विभूति का स्वरूप भी इसी में देख पड़ता है दूसरा प्राकृत इस श्रेणी के समस्त पदार्थ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं संसार के सभी जड़ पदार्थ प्राकृतिक हैं तीसरा काल यह तत्व प्राकृत और अप्राकृत दोनों से भिन्न है यह नित्य और विभू है उक्त तीनों जड़ तत्व जीवात्मा के समान नृत्य है तीसरा ईश्वर तत्व तीसरा तत्व ईश्वर है जो परमात्मा वैश्वानर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान आदि नामों से प्रसिद्ध है यह तत्व स्वभाव से ही अविद्या अस्मिता राग द्वेष तथा अभिनवेश इन पांचों दोषों से शून्य है यह क्षर और अक्षर दोनों से ही उत्कृष्ट है सर्वज्ञ सबसे अचिंत्य और अनंत शक्ति वाला है ब्रह्मा ईश और काल आदि सबका नियंत्रण स्वतंत्र यज्ञ आदि सत्कर्मों का फल देने वाला विश्व और जन्म आदि का कारण एकमात्र वेद प्रमाण से जानने योग्य सबसे भिन्न और फिर सबसे अभिन्न भी विश्वरूप भगवान ही ईश्वर तत्व हैं यह स्वयं आनंदमय है और जीवों के आनंद का कारण भी है यह पुण्य पाप से परे है मुमुक्षु लोग इसी ईश्वर का ध्यान करते हैं यह जीवात्मा से भिन्न है इसलिए अहित और अकरणादि दोष इसमें नहीं लगता यह सबका दृष्टा है अमृतत्व और अभियत्व इसी में है ईश्वर के गुण अनन्य शरण उपासकों के ऊपर अनुग्रह दिखाने के लिए भगवान उनके इच्छानुसार स्वरूप धारण करता है निरस सुख स्वरूप भी यही है तीनों काल में रहने वाला तथा कार्य मात्र का और आकाश का धारक ईश्वर ही है भूत और भविष्य का स्वामी तथा नित्य आविर्भूत स्वरूप यही है इसमें स्वाभाविक आनंद ज्ञान बल और क्रिया है ईश्वर सभी शक्तियों से संपन्न है और सब कुछ कर सकता है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध ये चारों स्वरूप इसी के अंग हैं मुख्यु लोग गोपियों के सहित वृथभानुकन्या के साथ वैकुंठ में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान की ही उपासना करते हैं केवल प्रपत्ति से ही इसका अनुग्रह होता है यही संसार का उपादान तथा तो निमित्त कारण है सर्वशक्तिमान ब्रह्म अपनी शक्ति के विक्षेप के द्वारा अपने को जगत के आकार में परिणत कर कर अभ्याकृत स्वरूप शक्ति और कृति से युक्त होकर परिणत होता है अर्थात जिस प्रकार दूध कार्य रूप में परिणत हो जाता है उसी प्रकार अपनी असाधारण शक्ति से युक्त परमात्मा भी जगत के आकार में परिणत होता है प्रलयावस्था में जीवात्मा और जगत दोनों ही सूक्ष्म रूप में भगवान में ही लीन होकर रहते हैं यह सब भूतों की अंतरात्मा है इसलिए जगत की वस्तुमात्र चर और अचर सब ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप ही हैं अतव यथार्थ वस्तु का ज्ञान भी यथार्थ है मिथ्या ज्ञान इनके मत में नहीं हो सकता मन अपनी नानाविध वृत्ति से जीव का उपकार करता है सृष्टि प्रक्रिया त्रिवृतकरण प्रक्रिया के अनुसार शरीर की सृष्टि इस मत में मानी जाती है इसलिए पृथ्वी से विष्ठा मांस और मन जल से मूत्र शोणित और प्राण और तेजस से हड्डी मज्जा और वाक शरीर में उत्पन्न होते हैं इससे यह भी मालूम होता है कि मन पार्थिव वस्तु है प्राण अवस्थान्तर प्राप्त वायु ही प्राण है महाभूतों के समान यह भी उत्पन्न होता है यह जीव का उपकरण है देह और इंद्रियों का विधारण प्राण का असाधारण कार्य है यह अणु परिमाण का है यथार्थ में जागृत जीव के वैराग्य के निमित्त ही संसार की गति मानी जाती है सृष्टि भाव भावपदार्थ से होती है इंद्रियां भी एक प्रकार का तत्व है जीव के साथ इनका भाव, स्वामी भाव संबंध है विषय का ग्रहण करना इनका काम है ये ग्यारह है स्थूल देह में जो गर्मी है वह सूक्ष्म शरीर का धर्म है पापियों को चंद्र गति नहीं मिलती दक्षिणायन में भी मरने पर विद्वानों को ब्रह्म प्राप्ति होती है यमालय में जो जाते हैं उन्हें दुख का अनुभव होता है शूद्रों को ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है वेद नित्य है विश्व और अचित रूप अचिंत्य विचित्र संस्थान सम्पन्न तथा असंख्यय नाम और रूप आदि विशेषों का आश्रय है इस प्रकार के सिद्धांतों को मानते हुए लिम्बा का निम्बारकाचार्य ने अपना देश छोड़कर वृंदावन आकर वैष्णो मत का प्रचार किया रामानुज ने लक्ष्मी नारायण को प्राधान्य दिया और निम्बारक ने राधा कृष्ण को रामानुज ने भक्ति और प्रपत्ति में भेद माना किंतु निर्बारक ने भक्ति को भी प्रपत्ति में ही मिला दिया रामानुज ने चित और अचित मानते हुए भी विशिष्ट ईश्वर की प्रधानता स्वीकार कर अद्वैतवाद को माना परंतु निम्बार्क ने द्वैत और अद्वैत दोनों में एक ही प्रकार की प्रधानता मानी अद्वैत द्वैत सिद्धांत की ही स्थापना की इन प्रधान भेदों के अतिरिक्त अन्य गौड़ बातों में इन दोनों मतों में प्रायः समानता मालूम होती है